विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी सदानंद को लिखे चौदह फरवरी अठारह सौ प्रियवर आशा है तुम स्वस्थ होगे जब तब साधन भजन में लगे रहो और अपने को सबका विनम्र दास समझकर सेवा करते रहो जिनके पास तुम हो उनका दासानुदास बनने और उनकी चरण रद्द लेने का मैं भी पात्र नहीं हूँ यह जानकर उनकी सेवा करो और उनके प्रति भक्तिभाव रखो यदि वे कभी तुमको गाली भी दे या मार बैठे तो भी तुम्हें क्षुब्ध नहीं होना चाहिए स्त्रियों के साथ कभी ना मिलना क्रमशः शरीर को सहनशील बनाओ और मिली हुई भिक्षा से ही गुजर बसर करने का अभ्यास करो जो भी रामकृष्ण का नाम ले उसे अपना गुरु समझो स्वामी तो सभी हो सकते हैं पर सेवक होना कठिन है विशेषतः तुम शशि अनुसरण करो यह निश्चित जानो कि बिना निष्ठा और अटल धैर्य तथा अध्यवसाय के के कुछ भी भी नहीं हो सकता। पूर्ण का पालन करो, उससे तिल भर इधर उधर पतन के गर्त में गिरे। तुम्हारा श्री अध्यवसायस मित्र को लिखित ईश्वर जयती गाजीपुर उन्नीस फरवरी अठारह सो नब्बे पाद मैंने गंगाधर को चिट्ठी लिखी थी कि वह अपना परिभ्रमण स्थगित कर किसी जगह ठहर जाए और तिब्बत में जिन विभिन्न प्रकार के साधुओं से भेंट हुई हो उनके रीति रिवाज रहन सहन इत्यादि के संबंध में विशेष रूप से मुझे लिख भेजे उत्तर में उसने मुझे जो लिखा वह मैं आपके पास भेज रहा हूं काली को ऋषि केस में बार बार ज्वर हो आता है मैंने उसे यहाँ से एक तार भेजा है उसके जवाब में यदि उसने मुझे बुलाया तो मुझे यहाँ से सीधे ऋषि के जाना ही पड़ेगा नहीं तो मैं दो एक दिन में आपके यहाँ आ जाऊंगा मेरे इस सब माया जाल पर आपको हंसी आती होगी और बात भी सचमुच ऐसी ही है एक बंधन लोहे की जंजीरों का होता है दूसरा सोने की जंजीरों का दूसरे बंधन से बहुत कुछ कल्याण होता है और इष्ट सिद्धि के बाद वह अपने आप खुल जाता है मेरे गुरुदेव की संतान मेरी सेवा के पात्र हैं यहीं पर मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए कुछ कर्तव्य बाकी है संभवतः काली को इलाहाबाद अथवा जहां सुविधा होगी वहां भेजूंगा। आपके चरणों के सम्मुख मेरे सत सत अपराध उपस्थित है। पुत्रस्ते हम साधि माम ताम किम अधिकम इति आपका नरेंद्र